प्रथमादपि वृत्तीमस्ती प्रयत्नाथमाद अदृष्ट सकदभ्यास वृत्तीना अनुवृत्ति प्रथमा प्रयत्नादी भवे वृत्तियों के अनुभूति अहमअ में ब्रह्म जैसे ब्रह्माकार वृत्ति समाधिकाल में चलती रही अनुवृत्ति होती है उस समय प्रयत्न नहीं होने पर भी प्रथमाद प्रयत्ना प्रहेतना। प्रथम प्रयत्न उसका सहकारि है अदृष्ट सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवि अदृष्ट पुण्य असकृत अभ्यास संस्कार बार बार अभ्यास किया है समाधिक अभ्यास जन संस्कार ये सहकारी कारण अदृष्ट के सहकारी कारण असकृत अभ्यास संस्कार ये के सहकारी कारण अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार संस्कार अदृष्ट सद्यास संस्कार सचिवो यन अदृष्ट सकृत अभ्यास संस्कार सचिव सचिव का सहकारी तो कारण प्रयत्न का ही सहकारी कारण ये सचिव का प्रयत्न हो गया अदृष्ट सकृत अभ्यास संस्कार है सचिव जिसका जिस प्रयत्न का अदृष्ट बार बार अभ्यास जन्य संस्कार सहकारी कारण है ऐसे प्रथमा प्रयत्दी भवे का कर्ता है अनुभूति वृत्तिनाम अनुभूति वृत्तियों की अनुभूति अदृष्ट बार बार अभ्यर्जन्य संस्कार रूप सह, सहकारि कारण युक्त प्रथम प्रयत्न से होती है टीका है ध्येय का गोचराणाम वृत्ति नाम केवल ध्येय को विषय करने वाला वित्ती हमस्म ध्याता ध्यान जन्म को छोड़ करके केवल तो ध्यय विषय वृत्ति वृत्ति है अंतकरण का परिणाम अहम अश्मी ऐसे वृत्ति है उनकी अनुभूति स्टू प्रवाह रूपेण अनुगति अनुभूति कहा प्रवाह रूपेण अनुगति चलना लगातार आगे आई प्रथमा आदति प्रयत्न प्रथम कौन समाधि पूर्व काल समाधि के पूर्व काल में जो प्रयत्न किया उसी प्रयत्न से चलता है और उसका सहकारी काम है अध्यक्षम दृष्ट है पुण्य अदृष्ट के लिए कहा गया अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य यह पुण्य विशेष है ये कोई विशेष पुण्य से ही होता है सब पुण्य नहीं अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य हो जो कर्म शुक्ल नहीं और कृष्ण नहीं ऐसे जो पुण्य विशेष है शुक्ल कैसे देख पातंजलि शुक्र है कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिना योगियों का कर्म अशुक्ल और अकृष्ण कृष्ण नहीं शुक्ल नहीं शुक्ल कर्म है जो स्वर्ग फल देने वाले है फल की इच्छा से जो कर्म पुण्य कर्म करेगा उससे पुण्य मिलेगा सुख रूप फल मिलेगा स्वर्गादि मिलेगा वो शुक्ल है अरे पाप कर्म करेगा तो नरकादि प्राप्त करेगा त्रिवेणी प्राप्त करेगा उसको कृष्ण कहते हैं जो फल इच्छा रहित होकर के पुण्यकर्म विहित कर्म करता है उससे जो कर्म होता है वो कृष्ण नहीं है पाप नहीं है किंतु शुक्ल भी उसको नहीं कहते क्योंकि स्वर्ग आदि सुख देने के लिए नहीं करता है उससे भिन्न है विशेष ये है जिससे अंतकोण शुद्ध होता है ज्ञान होता है इसलिए उसको कहते हैं अशुक्ला कृष्ण शुक्ल नहीं कृष्ण भी नहीं योगियों के ऐसे कर्म होता है त्रिविधा मित्रेश योगियों से भिन्न को तीन प्रकार कर्म होता है शुक्ल कृष्ण और मिश्र कोई पुण्य कर्म करता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुक्ल कहेंगे कोई पाप कर्म करता है तो नरका प्राप्त करेगा कृष्ण हो गया और कोई कर्म करता है पुण्य पाप मिश्रित होता है तो उसको मिश्र कहेंगे तीन प्रकार कर्म होता है इस तरह का मतलब योगी भिन्नों का मिश्र का फल आया पहले मनुष्यत्व प्राप्ति ऐसा ये उपनिषद वैदान में आया पुण्य पाप मिला हुआ तो मनुष्यत्व प्राप्ति और मिश्र कर्म करने पर अलग अलग देख करके कभी पुण्य अधिक है तो अधिक प्राप्त होगा ताप तो ताप प्राप्त होगा भी इति पतंजलि सूत्रित तो पतंजलि योग सूत्र में ऐसे सूत्र उनकी रचना है इसलिए क्या हुआ बार बार समाज अभ्यास करेगा अभ्यास करने से एक संस्कार होगा और संस्कार भी एक सहकारि काम और जो कर्म विहित तो कर्म आदि करता है संध्या बंधन आदि करता है वैदिक कर्म पहले क्या हुआ कुछ विशेष पुण्य है जिसके फल इच्छा से नहीं क्या हुआ कर्म ये सब कर्म ज्ञान के साधन हो जाते हैं वो अभ्य को लेना है अभ्युष्ट और बार बार अभ्यास जन्य संस्कार ये भी सहकारी कारण है यश्च अशक्तृत अभ्यास संस्कार असत्य सकृतिकाल से एक बार असकृतिकाल से बार बार पुनः पुनः समाधि अभ्यास न जनित भावना के संस्कार विशेष बार बार समाध्य अभ्यास करने से एक संस्कार होता है जिसको भावना भी कहते हैं भावना नाम का संस्कार है सर्क संग्रह माया तीन प्रकार है वेग भावना शिका वेग भावना शिक्षक ये भावना नाम का संस्कार जिससे स्मरणादि होता है वो भी संस्कार है अभ्यास जन संस्कार विशेष साध्याम सहकारी कारणाध्यान दो सहकारी काम है, है एक पुण्य विशेष है जो कृष्ण शुक्ल से भिन्न अशुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण नहीं हो ऐसा पुण्य और संस्कार भावना नामक हो ये दोनों सहकारी काम है सहकारि का माध्याम सह। दो सहकारि कारणी के साथ प्रथम प्रयत्न है सह वर्तमानात, वर्तमानात प्रयत्नात। दोनों सहकारि कारणी के साथ वर्तमान ये प्रथम प्रयत्न समाधि के प्रयत्न इससे समाधि काल में भी वृत्तियों की अनुभूति होती है उस समय प्रयत्न नहीं करने परी वृत्ति चलती रहती है ये समाधि में अहमस्म ब्रह्म ऐसी वृत्ति निश्चयात्मक वृत्ति चलती है कोई ध्यान करना चाहते खाली शून्य कर रहना चाहते वो और शून्य तो ठीक है बाह्य चिंतन को छोड़ने के लिए पहला अभ्यास करना है किंतु वो समाधि काल में अहमस्म ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति की अनुभूति ये चलती है ये रहना चाहिए खाली शून्य करना नहीं है समाधि अदृष्टा पूर्वाचारी न निरूपित दुष्ट कि आशंक है ये जो समाधि आप तो कहते है पूर्वाचार्यों ने इसका निरूपण कहीं नहीं किया गया नहीं दिखता है ऐसा शंका कर्ण से कहती बात नहीं सर्व सर्वगुरुणा श्री पुरुषोत्तम निरूपित्व आदमी एवं ऐसे नहीं कोई निरूपण नहीं किया अपने मन से कहते नहीं सर्व गुरु नाम जगत गुरु है कृष्ण वंदे जगदगुरु सबके गुरु है, सब है भगवान श्री कृष्ण श्री पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान है उन्होंने निरूपण किया है ये निरूपण शास्त्र प्रामाणिक है यथा दीपो निवातस इत्यादि इत्यादि भगवान् इिधिनेक भगवा अर्जुनाय न्यूपयत यथा दीप निवातस्थो नेंगते स्वपम स्मुता निभातस्थ दीप वायुरहित देश में स्थित दीप न इंगते न चेष्टते चलता नहीं निश्चल रहता है सा उपमा समाधिकले योगी चित्त के समाधि के लिए उपमा उदाहरण यथा भगवान ने अर्जुन को कहा है यथा दीप निवातस्थ इत्यादि भी इत्यादि कि शोकों के द्वारा अनेकथा अनेक प्रकार से किया है कौन भगवान श्री कृष्ण इमेवार इसी अर्थ को ही ऐसे ध्यान करके धार, समाधि करना इसी अर्थ अर्जुनाय ही नी न्यूपयत निरूपण किया है अर्जुन के लिए इसी अर्थ को ही निरूपण किया गीता ने है में यथा दीप निवातस्व नेंगते स्वपरमात्मता योगिनो यथित दीप निवातस्त वायुरे दीप न इंगत इनता नहीं निश्चय रहता है का तो उपमा स्मृदा उसको उपमा उदाहरण कहा गया इत्यादि श्लोके ही बहुत श्लोक के द्वारा अनेक अध नाना प्रकार न, भगवान भगवान हे भग छे हे भग जिनमें उनको कहते भगवान ज्ञानेश्वरादि संपन्न ज्ञानदि युक्त को भगवान कहते, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य धर्म ज्ञान वैराग्यौरव शर्ण भग इतिरण जिनके पास जिनकेशा है भगवान यशस्त्रील ऐश्वर्य समग्र धर्म, शे शे शे। धर्म श्री से समग्र लक्ष्मी समग्रस्य ज्ञान समग्रस्य से ज्ञान ज्ञान और वैराग्य समग्र रहेगा शर्णा को भग इतिरण इनको भगस्व से कहा गया ऐश्वर्य समग्र धर्म से धर्म यशस्वी चार्यश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य से यशस्त्रीय होगी धर्म यश लक्ष्मी और ज्ञान वैराग्य छह रहन से उनके भगवान कहा जाता है ज्ञान संपन्न इमेव अर्थम ये क्या अर्थ निर्विकल्प समाधि निर्विकल तो सधि अर्जुनाय अर्जुने शिष्य शिष्याय प्रामाणिक नैरूपय निरूपित निर्गणिकय अर्थात शास्त्रेण प्राणिक हेम समाधे रवानतर आह समाधि से तो ज्ञान होकर के अज्ञान की निवृत्ति संसार निवृत्ति मुख्य प्रूप फल, तो फल है मुख्य अवांतर अंतर्गत फलत होते ये पहले ही फल हो जाता अनादा विह संसारे संचिता कर्म कोटय को तो अने विल Okay. अनाद यहाँ संसारे कर्मकोट यहाँ कर्म यह संचिता ये यह संसार अनादि अनादि काल से कितने बार जन्म हो गए बहुत जन्म में बहुत कर्म कर लिया बहुत भोग लिया बहुत कर्म कर लिया ऐसे कर्म करते करते इतने कर्म एक जन्म में होता है उसको भोगने के लिए एक जन्म में भोग नहीं होगा ऐसे कर्म होता है क्योंकि कर्म विलक्षण ही अलग अलग कोई कर्म स्वर्ग देने वाला कोई नरक देने वाला कोई मनुष्य जन्म बनाएगा कोई पशु जन्म बनाएगा कोई पक्षी जन्म बनाएगा ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार कर्म एक जन्म में भोग नहीं हो सका है इसलिए बहु में भोग होता है अनादिकाल से इसे कर्म बहुत को कर्म है संचित कर्म है कर्म कोटय कर्मणाम कोटय कोटि कोटि करोड़ करोड़ कर्म का कर संचित कर्म है जितने कर्म है इसे समाधि के द्वारा अन्य विलय आंती ये समाधि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं नष्ट हो जाएंगे शुद्धो धर्म विवर्धते अशुद्ध धर्म जो साक्षात्कार के साधन भूत धर्म विशेष धर्म हो आगे साक्षात्कार होता है जो साक्षात्कार से अविद्या की निवृत्ति होती ऐसे शुद्ध धर्मों बढ़ता है समाधि करने से ठीक है अनादि अविद्यमान आदि जिसके आदि ही नहीं ये संसार अनादिकार से चल रहा है यह अस्वीन संसार संचिता संसार में संचय किया गया संपादिता अपने ही अनुष्ठान क्या है कर्म कर्म कोटय है कर्मणाम कोटय है कर्म क्या है पुण्या पुण्यलक्षण नाम पुण्य पाप कर्म है कोटि जो दिया है उपलक्षण कोटि संख्या का नहीं बहुत तो अनंत है अपरिमित नहीं कर्म नहीं करते कोई परिमित समित नहीं अनादिकाल में कितने जन्म हो गया जन्म के कोई निश्चित है इतने बार जन्म हुआ उसका भी अनिश्चय नहीं है उसका अनंत जन्म हो गया तो कर्म भी परिमित नहीं अपरिमित कर्म ही कोटि कॉटिशब से उपलक्षण अने सामना विलय यालय नष्ट हो जाते विनचंति बिलय होते तो नष्ट हो जाते हैं ये मुंडकोपनिषदे क्षयते चास्त कर्मा तस्ते पराबर विद्यते हृदय क्षय कर्मा ये ज्ञान हो जाने पर अवरात्म पर दर्शन साक्षात्कार हो जाने पर, पर कर्म सौ नष्ट हो जाते हैं संचित संचितकर्म को नष्ट हो जाते हैं कार्यकर्म का नाथ नहीं होता है संचित संचितक नष्ट हो जाते हैं इस स्थिति से ज्ञाग्निसकर्मा भस्म सात्तुन भगवानी कहते ज्ञान ज्ञानग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देते हैं शुद्ध धर्म विवर्धते शुद्धधर्म सबद्या निवर्तक साक्षात्कार साधनभूत धर्म विलासे कार्य विलासन सह वर्तित सबा संपूर्ण कार्य के साथ अविद्या का निवर्तक निवर्त है ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार अहम अस्म ब्रह्म ऐसे अपरुक्ष ज्ञान हम पर अविद्या की निवृत्ति होती अविद्या के निवृत्ति होने से अविद्या के कार्य भी नष्ट हो जाते हैं विलास के कार्य सविलासा कार्य के साथ अविद्या का निवर्तक साक्षात्कार ऐसे साक्षात्कार का साधन है धर्म विशिष्ट धर्म होने पर ही साक्षात्कार होता है ज्ञानम उत्पद्य पुंसा क्षयाद पाप से ताप कर्मों के क्षय होने पर पुण्य कर्म होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है ये शुद्ध धर्म होने पर ज्ञान होता है साक्षात्कार साक्षात कर तो धर्म वर्धते विवर्धते वृद्धि को प्राप्त करता है अर्थ स्पष्ट है तो हम कर्म तो नष्ट हो जाते हैं धर्म बढ़ता है जो कहा गया तस् प्रमाणम प्रमाण इसमें क्या प्रमाण है इसके लिए कहते है धर्म मेघमिम प्रहु सयतु योग विषय तो धर्म इमं सधि धर्मेघं प्राहु योग विमा इमं सधि धर्मेघं प्राहु योग वि योग को जानने वाले योग ज्या, ब्रह्म ज्ञानी इस समाधि को धर्म में धर्म में जल वर्षा करने वाले किंतु यह धर्म वर्षा करने वाला है इसलिए समाधि को धर्म में घते है क्यों धर्म में कहते हैं यह तो ऐसा सहस धर्मा धारा वर्षति यह समाधि सहसार हजार धर्म रूप अमृत धारा धर्म रूप अमृत धारा वर्षी वृष्टि करते जल करने वाला ये समाधि रूप धर्म मेघ है धर्म वृष्टि करने वाले धर्म रूप अमृत की धारा सहस्व अर्थात ऐसे शुद्ध धर्म प्राप्त होता है समाधि से योग विश्व का अर्थ करते अतिशयन योग ज्ञान योग का अतिशय जानने वाले ब्रह्म साक्षात्कार जिनको ब्रह्म साख्यात कार्य हो गया वही मुख्य है योगिकल्प समाधि धर्मेघम प्रधि को धर्म में तदुपादी स्पष्ट प्रतिपादन करते क्योंकि धर्म रूप अमृत धारा की दृष्टि करने से धर्म में यथ करते यद ऐसा तो समाधि निर्विकल्प समाधि धर्मामृत धारा है। धर्म रूप अमृत धारा धर्म लक्षण धर्मे स्वरूप जिसका ऐसा जो अमृत धारा सहस वर्ष ऐसे बहुत धर्म अमृत धारा दृष्टि से धर्म नहीं कहते अथर्व सिख उपनिषद आया क्षण एकमा आस्था है क्रतु सतस्यापी क्रतु याग सतस्यापी फल प्राप्त करता है एक क्षण समाज में स्तृत्व हो जाए तो समाज में थोड़े समय रहने पर बहुत फल प्राप्त होता है अतः धर्म मेघ हम प्रावृतिक पूर्व न इसलिए इसको धर्म मेघ कहते हैं इन समाधे परम प्रयोजन मह समाधि का परम प्रयोजन मुख्य फल कहते हैं अमुना वासनाशेषम प्रविलाते समूलोन्मूलि पुण्य वासना जाले थे, थे अमुना, अमुना समाधि के द्वारा वासना जाले वासना का जाल ये वासना का जाल बहुत वासना है जिसके कारण अहम अमय से अभिमान होता है अभिमान का कारण रूप निश्चय संप्रविलापित निश्चय सम्, पूरा संपूर्ण लीन हो जाता है नष्ट हो जाता है और पुण्य के कर्म संचय समूल उन्मूलित पुण्य पाप नाम का कर्म संचय जितने कर्म है समूल मूल के साथ मूल है, है क्लेश कर्म मोह के साथ कर्म संचय भी उन्मूलित नष्ट हो जाते हैं नष्ट होने पर आगे ज्ञान होता है अमुना का समाधि ना निर्विक्ल्प समाधि के द्वारा वासना जाल वासना का जाल बहुत वासना है वासना है अहंकार ममकार कर्तृत्व अभिमान हेतुभूत ज्ञान विरुद्ध है संस्कार समूह ये वासना है संस्कार जो संस्कार का समूह जाल मत समूह बहुत है जो ज्ञान का विरुद्ध है मैं ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान का विरुद्ध है ऐसे संस्कार कैसे संस्कार अहंकार ममकार कर्तृत्व अभिमान हेतुभूत okay. अहम मम मैं कर्ता हूँ ये जो अभिमान होता है अभिमान का कारण है अभिमान तो हेतुभते अभिमान का कारण रूप संस्कार है ऐसे बहुत अनाधिकाल से है मैं करता हूँ भक्ता हूँ ये अभिमान होता है वो संस्कार ज्ञान के विरुद्ध है ये वासना संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं निश्चय समा बोते तथा तो निशेषम क्रिया विशेषण पूरा नष्ट हो जाते हैं प्रभिलापित करते विनाशित नष्ट हो जाए न पुण्य पापाख्य कर्म संचय समुन उन्मुनिते पुण्य और पाप नाम नामक कर्मों का संचय ढेर बहुत कर्म है समूल उन्मूलित कारण से मूल के साथ मूल समूलम सम्मूल उन्मूलित मूल के साथ उन्मूलित हो जाते हैं मूलम सही यथा होतेमूलित उन्मूलित कारण से उद्धृते विनाशित नष्ट होते हैं मूल के साथ मूल है क्लेश कर्म मोह क्लेश कर्म मोह इस मोह अभिद्यामित राग द्वेष अभिनव से है और उ, मोह अज्ञान है उसका कार्य है ये सब मूल के साथ नष्ट हो जाते हैं नष्ट हो जाने पर ही आगे ज्ञान होता है तो,